नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन वन जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज के हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ हैं अनुपमा कानगुड़े और आप ठाणा में विशेष अपनी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं और इसके पहले आपने शिक्षण संस्थान में अपनी सेवा दे चुके हैं और पूना से आप बिलोंग करते हैं और आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आप विशेष अपने सेवा अर्थ यहाँ पर शिविर के लिए आए हैं तो इसके साथ में हमने सोचा कि आपसे बातचीत हो जाए तो सर्वांगीण विकास पर होलिस्टिक हेल्थ पे हम लोग आपसे बात करने वाले हैं अनुपमा जी सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए नमस्कार मेरा नाम है अनुपमा जी जी इसके आ, इसके बिफोर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कॉलेज में शिक्षा आ, शिक्षा अध्य अध्यापन मैंने किया है जो कॉलेज के बच्चे होते हैं एमसीए एमबीए उनको हम हमने जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स थे उन पे पढ़ाया गया था अच्छा, उसके बाद हमें भी बच्चा होने के कारण हमें भी गैप लेके हमने हमारा वापस कार्यविलास करना शुरू किया है जी, जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बात तो आपने बताया और सर्वांगीण हो बच्चों का आ, विकास एक्चुअली में, क्या? क्या में? में देखा जाए तो पर वो बच्चे के पीछे ऐसे भागते है की बापरे <laughs> उनका जो विकास होना चाहिए वो डेवलपमेंट होता ही नहीं वो एक पहलू में अष्टांग पहलू से जो बच्चा डेवलप होना चाहिए वो हमें दिखता ही नहीं हाँ, कुछ बच्चे शाये होते हैं स्टेज डेरिंग नहीं होता है तो इसलिए माँ बाप का ही मेन महत्वपूर्ण रोल है वो कहीं लैकिंग बिहाइंड हो रहा है हुँ, हुँ, जो हमने देखा है माँ बाप भी अपने पीछे सैटरडे संडे देख खास करके पूना मुंबई में ओनली सैटरडे संडे जीते जीते हैं बिल्कुल बिल्कुल सोमवार से शुक्रवार कमाते हैं और सैटरडे संडे भी उनको रिलेक्सेशन चाहिए हाँ, वो भी क्या ध्यान दे बच्चों पे बिल्कुल बिल्कुल तो सर्वागीण विकास ये चीज़ है कि बच्चा बचपन से लेके किशोरवीन जो होता है अपटिल ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक वो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो निगड़ित है उसको हम सर्वागीण विकास कह सकते हैं हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए सबसे है माँ बाप समय नहीं देते हैं बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल ही समय दे, देते हैं पर उनको जितना लगता है हर एक अपने मोबाइल में व्यस्त है <laughs> हर एक व्हाट्सअप में व्यस्त है ये सोशल मीडिया मीडिया ने उनकी तो डेवलपमेंट अच्छे से हो चुकी है जैसे फेसबुक है इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया से हम जुड़ चुके हैं क्लोज तो आ चुके हैं बट वो कुछ हमारे ज़माने में हम बुक्स पढ़ते थे आठ आठ घंटे वो नहीं हो रहा है सब तो बच्चे सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता ने समय देके बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट डिफरें एक्टिविटी में थोड़े क्रिएटिविटी इंट्रैक्शन रखना मह, बहुत महत्वपूर्ण है बिल्कुल क्योंकि बच्चों भी सोशल साइट की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं तो वो क्या भी देख रहे हैं उनको भी समझना चाहिए वो कैसे देख रहे हैं क्या देख रहे हैं उनके मन पे क्या असर हो रहा है ये और को का, काफ़ी स्वाभाविक है जो बचपन बच्चप, बचपन में हम सीखते हैं वो बोला जाता है सबसे विकास जो अभिमन्यु ने हमने देखा उसने चक्रव्यूह तोड़ने की जो रचना है अपनी माँ के पेट से ही सीख ली थी तो जो विकास स्टार्ट होता है बच्चों का वो सिक्स फी एम्ब्रियो डेवलप होता है नर्वस सिस्टम विल स्टार्ट टू क्रिएट इन एम्ब्रियो ऑफ मदर प्रेग्नेंसी सिक्स वीक्स से स्टार्ट होता है तो अपटिल टीन एज ईयर तक वो डेवलप होता, होता, होता है तो आ, उसमें माँ बाप ने अपना समय देना चाहिए बच्चों का दिमाग रीड करना चाहिए उसमें किस में अभिरुचि है गायन में है ड्रामा में है हमारा बच्चा किस में महत्वपूर्ण है जे ऐसे रेस में दौड़ रहे आपने दिखा थ्री इडियट्स तो फिल्म आपने देखी होगी सर बिल्कुल। उसने अच्छा रोल दिय, दिया था आमिर खान सर ने अच्छे से समझाया सचिन तेंडुलकर लता मंगेशकर नहीं बन सकता है और लता मंगेशकर बैट नहीं ले सकती है द सेम मैनर माँ बाप ने अपने बच्चों का दिमाग रीड करना काफ़ी महत्वपूर्ण है बिल्कुल बिल्कुल और अपना टाइम निर्धारित कीजिए आप ऑफिस भी कर रहे हैं पंद्रह बीस मिनट लेके आपके बच्चों का जो भी है उसके साथ अटैचमेंट नहीं रह रही है हमने तो देख लिया है अमरीका में वो फ्यूनरल के लिए भी माँ बाप के बच्चे जाते नहीं हैं दिस इज़ लम अमाउंट यू कैन टेक फॉर माई मदर एंड फ़ादर फ्यूनरल यहाँ तक हमारी नीतिम अच्छा नीतिमत्ता नीचे जा रही है तो it is better this is the right time कि हमने social media को कितना time देना चाहिए और अपने बच्चों को कितना time चाहिए देना चाहिए यह सबसे important है मुझे लग रहा है जी जी बच्चे हाँ वही तो creativity और उनकी innovation फिर develop होगी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसे डेवलप होगी तो उसका अपने को उसके पहलू समझ समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो ही इंडिया में एक लता मंगेशकर नहीं डेवलप होगी हर माँ बाप ने देखा जाए तो ऐसे किया तो हमारे पास इंडिया में हुनर अच्छा है टैलेंट अच्छा है जड़न बच्चों की अच्छी होती है जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है सादीपनी के आश्रम में कृष्णा जी और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में राम जी गए थे वो भी बच्चों के पहले जो गुरुकुल गुरुकुल जो शिक्षा संस्था थी उसमें हमें पढ़ाया जाता था तो बच्चे कोऑपरेटिव एडजस्टमेंट वहाँ से सीखते थे नो no डाउट और ये कहीं लैकिंग बिहाइंड आजकल के करंट सिनेरियो में एक एक बच्चा दो दो बच्चे रह रहे हैं इसलिए उनमें इंट्रैक्शन नहीं है जॉइंट फैमिली हुँ, नहीं है ना उनको एडजस्टमेंट नहीं है कहीं ना कहीं वो मुझे कम दिखाई दे रहा था एज पर दिस सिन इवन मेरा बच्चे के साथ भी मुझे कभी कभी लगता है आई एम लैकिंग बिहाइंड एनी वेयर बिल्कुल नई चीजें भी खुद सीखी है हुँ. उनको भी सिखाई है मेन इंपॉर्टेंट चीज है सही और गलत क्या है दोनों उनके सामने रखिए This is right thing. This is wrong thing. ये होने के बाद ये भी हो सकता है दोनों दिखाइए। कुछ कुछ माँ बाप अरे अरे ये चीज़ ऐसी है ये मत देखो अरे उसका भी पहलू समझाओ ये चीज़ क्यों नहीं करनी है उनकी क्यूरियासिटी इसी रहती है उनके एज में वाट टू डू मम्मी वाई टू डू ये क्यूरियासिटी उनकी ढको मत उनको अच्छे से आंसर दो क्या करना है ये सही बिल्कुल बिल्कुल करने बिल्कुल। से से करने करने क्या क्या चीज़ होती है इसके करने से क्या होता है है इसके होता उसके पहलु समझाओ तो क्यूरियोसिटी मत करो उनकी बिल्कुल बिल्कुल एक और बात आती है सामने सर्वांगीण विकास के साथ साथ में ये कब होता है और इसमें फूड भी मैटर करता है जैसे बोला है माँ के पेट में अभिमन्यु ने सीखा था हाउ टू इंटरप्ट मींस कैसे चक्रव्यूह को तोड़ सकता तोड़ है।, है जैसे मैंने बोला आप इंटरेक्शन छः वीक से ले सकती है माता बहनें छः वीक से उसका डेवलपमेंट होता है नरमाइंड डेवलपमेंट और जो अंग होते हैं नर्वस सिस्टम के ब्रेन आ, ब्रेन के डेवलपमेंट के तो माँ ने सिक्स वीक से लेके बच्चा पच्चीस तक होने में जो बोलते हैं ना सही राह की चुनौती हो सकती है उस टाइम माँ बाप ने अपना उत्तम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना और सही गलत की पहचान करना क्रिएटिविटी ये सब अंगों पे अच्छे से फोकस करके उसे प्रॉपर नरिशमेंट देना इंपॉर्टेंट है अभी फूड मैटर करता है आपने मुझे दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन <laughs> था फूड हालांकि मैटर करता ही है जैसे आपने देखा आपने मधुबन में भोग को लगाया जाता है उसका नामस्मरण भगवान का नाम करके भी वही वही वो आप नाम स्मरण करके जैसे भी जो खाता है वही भोगता है वैसे वो जो बोला जाता है इट इज़ वेरी मच मैटर अपने जो भी नर, नरिशमेंट के लिए जो भी सीजनल फ्रूट है जो भी सीजनल सब्जियाँ हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सीजनल आता है आंवला आता है ठंडी में वो इस्तेमाल करो उसके आचार बना वो सी विटामिन का अच्छा स्रोत है कैल्शियम के लिए रागी का उत्तम स्रोत है वो यूज़ करो मिल्क का है डेयरी प्रोडक्ट है जितनी हरी सब्जियाँ हैं नॉट नेसेसरी आवो लेटूज ये इंग्लिश काम लेने की कुछ जरूरत नहीं अपने पास खाना खजाना इतना अच्छा है इंडिया में बस, बात बस। खाते <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया कि इंडियन फूड अच्छा है बहुत अच्छा बहुत है अच्छा वो है और बाकी वो भी आरू, अपना अनुकरण करने में लोकप्रिय है तो हम क्यों पीछे रहे जो भी सीजनल फ्रूट आता है उसका इस्तेमाल करो बहुत सारे नट हरी सब्जियां बच्चों को खिलाओ पेठा अच्छा है जो कोई लाता नहीं पेठे का जूस नर्माइन एक्टिविटी एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है उसका जो जूस पिलाओ उसका अच्छे अच्छे व्यंजन करो बच्चों को उनको भी टेस्टी फील कराओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं चाहूँगा एक मैसेज क्या देना चाहेंगे रेडियो सुनने वालों को जी मैं यही कहूँगी आपके बच्चे की क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए आप उसको उसको पढ़िए उसका दिमाग पढ़िए उसको टाइम दे वही इम्पोर्टेंट है और वक्त गया तो हाथ में कुछ नहीं रहता है जी, जी तो दिस इज़ राइट टाइम बिल्कुल बिल्कुल अनुपमा जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि वक्त रहते बच्चों को हमें जो है संस्कारित करना है उन्हें अच्छी चीज़ें देना है क्योंकि ओलिस्टिक हेल्थ में अगर हम बच्चों को पूरी चीज़ें सिखाते हैं उनका खाना क्या होना चाहिए उनका रहन सहन कैसे होना चाहिए इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हम एक अच्छे युवक या अच्छे श्रोता अच्छा व्यक्ति को निर्माण कर सकते हैं क्योंकि अब देखिए बहुत सारे इतिहास में ऐसी कहानियाँ बनी हुई हैं और उसे दोहराने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम इतिहास को पढ़ लेते हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते लगता हाँ वही तो खेल कहानी में कहानी हमारा जो है, है बहुत अच्छी तरह से है और तो बच्चे मां बाप से ज्यादा सीख लेते हैं उनको कॉपी करते हैं तो हमारे इम्पोर्टेंट है कि हम खुद हाँ पहले अच्छा वही बने तो मैं बोली अगर हम खुद सीखिए उनको खुद एप्लीकेशन में रहिए आप में तो इसीलिए वो अपने आप ही चीजें हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारी गलतियां वो पकड़ लेते हैं पकड़ और ले उसके वजह से वो गलतियां बढ़ती देती हैं उनका सबाव वो, है। वो हो जाता है अब देखिए आप अब कोई बंदा अगर आ, बहुत सारी गलतियां करती हैं नहीं बहुत अच्छे काम करते है लेकिन एक बार गलती करने से लोग गलती को पकड़ लेते हैं अच्छी चीजों को कभी नहीं पकड़ते है तो ऐसे ही हमें ध्यान देना है की एक छोटी सी मेरी गलती ही मेरे जीवन में मेरे बच्चों के ऊपर उसका बुरा असर वही हमारे पूछेगा नहीं अपने बंगला घाटी अपने बच्चे क्या कर रहे है क्या पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इस पर थोड़ा बच्चे है लास्ट में यही कहूंगी वही एसेट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए और काम कीजिए हाँ। <laughs> तो अनुपमा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने भावनाओं को अपने विचारों का हमारे साथ साझा करने के लिए चलिए मित्रों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन सुनते रहो मस्कर आते रहो